सील एक सच्ची कहानी फ्रेंक हॉजकिंग तूफान थम गया है लेकिन अभी भी समुद्र की लहरें मेन राज्य के तट से टकरा रही हैं। सील का एक नन्हा बच्चा लहरों से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है उसके आसपास समुद्र की लहरें उछल रही हैं और उसे खींचकर सागर में वापस ले जाने का प्रयास कर रही है उसका जन्म कुछ दिन पहले ही हुआ है और वो बिछड़ गया है तूफानी लहरों ने उसे मां से अलग कर दिया है और वह सागर में खो गया है वो एक दूसरे को ढूंढ न पाए बच्चे के लिए यह एक बड़ी समस्या है क्योंकि वो अकेले जीवित नहीं रह सकता वह भी अपनी माँ के दूध पर निर्भर है वैसे ही जैसे तुम निर्भर थे जब तुम एक शिशु थे समुद्र में मछली का शिकार करने और दुश्मनों से बचने के तरीके सीखने के लिए माँ की उसे जरूरत है एक अंतिम प्रयास कर नन्हा नील सागर से बाहर आ गया लहरों से सुरक्षित होकर उसने चारों ओर देखा दोपहर के सूर्य की शक्तिहीन किरणें कठिनाई से ही घने बादलों को पार कर धरती तक आ पा रही है बच्चे ने पलक के झपक कर अपनी काली बड़ी आंखों से रेत हटाई उसने पुकारा सागर का तट खाली है उसकी माँ कोई उत्तर नहीं देती अपनी कठिन तैराकी के थकान से निडाल बच्चे ने सोने के लिए आंखें बंद कर ली वास्तव में सील का बच्चा तट पर अकेला नहीं है निकट ही एक चट्टान पर एक आदमी और एक लड़का बैठे हैं उन्होंने सील के नन्हे बच्चे को पानी से बाहर निकलते देख लिया था उन्होंने बोस्टन मैसाच्यूसिट्स में स्थित न्यू इंग्लैंड इक्वेरियम इक्वेरियम को फोन कर सूचित कर दिया है वहाँ के वैज्ञानिक ग्रेग अर्ली ने उनसे कहा है कि वह सील के बच्चे का ध्यान रखें अगर एक दिन बीत जाता है तो उसकी माँ उसे लेने नहीं आती है तो अगर एक दिन जाता है और उसकी मिला होता है। ऐसे ही है। रात हुई सील का बच्चा बहुत कम सो पाता है जब भी उसकी नींद खुलती है वो फिर से माँ को पुकारता है सुबह होते होते वह निराश हो जाता है उसी समय एक सौ पचास मील दूर दक्षिण में स्थित बोस्टर नगर में कोनी जो सील बचाव प्रोग्राम की सुपरवाइजर है ट्रक में सामान रखने में ग्रीन की सहायता कर दी है और दोनों मेन के लिए चल देते हैं एक्वेरियम में जो कार्य उन्हें करने कार्य उन्हें करने पड़ते हैं उनमें एक कार्य उन समुद्री जीवों की देखभाल करना है जो किसी चोट या रोग के कारण स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते और जो सागर के तट पर आ जाते हैं या वहां आकर फंस जाते हैं यह दोनों उन जीवों को बचाते हैं उनकी देखभाल करते हैं और अंततः उन्हें सागर में छोड़ देते हैं उन्होंने और एक्वेरियम के अस्पताल में उनके साथियों ने समुद्री कछुओं की वेलों की डॉल्फिनों की और सीलों की सहायता की इनमें से अधिकांश हार्बर शीले थी जो न्यू इंग्लैंड के तट पर बड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। अप्रैल का महीना है इस समय नंदी सीलों के बारे में सेंटर को कई फोन आते हैं क्योंकि सील माताएं वसंत ऋतु में ही अपने बच्चों को जन्म देती हैं कई बच्चे तट पर दिखाई देते हैं पर यह सभी किसी मुसीबत में नहीं होते तुम्हारी तरह वसंत के आरंभिक दिनों में इन्हें भी सागर के पानी में ठंड लगती है इसलिए अपने को गर्म करने के लिए यह बच्चे पानी से बाहर आ जाते हैं पर यह अकेले नहीं होते उनकी माताएं निकट ही पानी के अंदर होती हैं और बच्चों का ध्यान रख रही होती हैं सील माताएँ अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती हैं लेकिन कभी कभी तूफान कुछ बच्चों को उनकी माताओं से अलग कर देता है ऐसा ही उस नन्हे सील शिशु के साथ हुआ था कई सील माताओं की अलग समस्या होती है उनके बच्चे समय से पहले ही या फिर रोगी पैदा होते हैं अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ होता तो तुम्हें तब, तब तक अस्पताल में रखा जाता जब तक कि तुम घर जाने योग्य स्वस्थ न हो जाते लेकिन सागर में शील के बच्चे के लिए स्वस्थ होना अनिवार्य होता है ताकि वह साफ मछलियों और तेज चलने वाली नावों से अपने को बचा कर रख सके ऐसे बीमार बच्चे के साथ तैरती हुए सील, माँ सील की माँ अपने जीवन को अक्सर जोखिम में डाल देती है इसलिए कई बार न चाहती हुए भी सील की माँ अपने कमजोर बच्चे को अपने से अलग कर, कर देती है सुबह का समय है ग्रेग और कोनी मेन के समुद्र तट पर पहुंच गए हैं वो आधे घंटे से सील के बच्चे की निगरानी कर रहे हैं पर अब उन्हें विश्वास हो गया है कि बच्चे की माँ कहीं आसपास नहीं है वह उसे वापस भोशन ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं कोनी बच्चों को ले जाने के लिए एक पिंजरे को ट्रक से बाहर निकालती है ग्रेग बिना शोर किए बड़ी सावधानी के साथ बच्चे का निकट आता है यदि सील का बच्चा एक गुदगुदे खिलौने जैसा दिखता है वह एक जंगली जीव है उसके दांत छोटे हैं, परंतु तो नुकीले हैं। अगर वह भयभीत हो जाए तो वह काट सकता है ग्रेग इस बात को कभी भूलता नहीं है बच्चा ग्रेक को निकट आते हुए देखता है लेकिन भूख के कारण वह कमजोर हो गया है सागर तट पर रात बिताने के कारण उसे ठंड लग गई है वो भागता नहीं है जब ग्रेक उसे उठाता है तो वो सिर्फ थोड़ा सा छट है पोनी प्लास्टिक के पिंजरे का दरवाजा खोलती है और ग्रेक बड़े ध्यान से बच्चे को पिंजरे के अंदर ढकेल देता है बच्चा इतना भूखा ठिठुर और थका हुआ है कि वह कोई विरोध नहीं कर पाता जैसे ही ट्रक वापस बोसन की ओर चलता है दुर्बलता के कारण सील का बच्चा पिजरे के एक शांत अंधेरे कोने में लेटकर सो जाता है न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम में पहुंचते ही सील के बच्चे की डॉक्टरी जांच की जाती है इस जाँच से अधिकारियों को पता चलेगा कि उसे स्वस्थ करने के लिए कौन सी दवाइयाँ देनी होंगी एक्वेरियम के पशु चिकित्सक डॉक्टर एंडी स्टेम्प स्टेथोस्कोप की सहायता से बच्चे के दिल और फेफड़ों की आवाज़ सुनते हैं सांस लेते समय बच्चा घरघराहट की हल्की सी आवाज़ करता है डॉक्टर समझ जाते हैं कि उसे ठंड लग गई है और शायद निमोनिया हो गया है हाइपोडर्मिक सुई का उपयोग कर वो उसके खून का एक नमूना लेते हैं खून को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसकी जांच करेंगे इसी जांच से उन्हें पता चलेगा कि क्या बच्चे के शरीर में कई कई परजीवी हैं परजीवी व जीव होते हैं जो दूसरों दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं और जो खाना दूसरे जीव खाते हैं उसी से इन परजीवियों को अपना आहार मिलता है स्वस्थ जंगली जानवरों को इन परिजीवों से अधिक हानि नहीं होती लेकिन पशु एक एक बीमार नन्हे बच्चे के उस आहार को यह परजीवी चट कर जाते हैं जो उसे निरोगी होने के लिए चाहिए होता है इस तरह वह बच्चा अधिक बीमार हो जाता है अगर इस सील के बच्चे में परजीवी है तो इनसे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर एंडी स्टेम उचित दवाई दे सकते हैं सुई शरीर में जाती है तो बच्चा जोर से चिल्लाता है ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। जब बच्चे की डॉक्टरी जाँच पूरी हो जाती है तो पशुओं की देखभाल करने वाला व्यक्ति जिम रबर सीमेंट की सहायता से लाल रंग की एक डिस्क जिस पर नंबर पाँच छपा है उसके सिर पर चिपका देता है चूंकि हार्बर सील के बच्चे एक जैसे दिखते हैं इस टैग से मेन सागर तट से लाए गए बच्चे को पहचाना सरल हो जाएगा समय बीतने के साथ जब बच्चा अपने बाल गिरा देगा वैसे ही जैसे एक कुत्ता हार्बर्स अपने बाल गिराता है या टैग अपने आप उतर जाएगा लेकिन अभी तो ऐसे लगता है कि जैसे उसने बहुत छोटी सी हैड रखी है दूसरे बच्चों के समूह में जाने से पहले एक नए बच्चे को कुछ समय तक अलग रखा जाएगा वह अलग एक क्वारंटाइन कमरे में अकेला रहेगा जब तक कि एक्वेरियम के लोगों को विश्वास नहीं हो जाता कि उसका रोग ठीक हो गया और वह दूसरे बच्चों को रोगी नहीं बना सकता क्वारंटाइन कमरा शांत है और वहाँ प्रकाश कम है यहाँ बीमार पशु स्वस्थ होते हैं और अन्य पशुओं का सामना करने से पहले नए लाए गए पशु एक्वेरियम के वातावरण ध्वनि और, और गंदों से परिचित होते हैं नन्नी सील को क्वारंटाइन कमरे की खामोशी अच्छी लगती है जब वह क्वारंटाइन में आती है तो उसे नया नाम दिया जाता है उसकी ऊंची आवाज़ के कारण वहाँ के कर्मचारी उसे हॉलर बुलाते हैं जब दवाइयों से उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है तो हॉलर को क्वारंटाइन से बाहर निकाला जाता है एक बड़े सफ़ेद कमरे में सील के अन्य बच्चों के समूह में वह सम्मिलित हो जाता है कमरे के आधे भाग में एक गहरा तरणताल है जिसमें वह तैर सकते हैं कमरे के दूसरे भाग में छोटे छोटे चबूतरे बने हैं जिन पर गर्मी देने के लिए लैम्प लगे हैं बच्चे इन पर चढ़कर लैंप के नीचे सो सकते हैं कमरे में दो स्लाइडिंग दरवाजे हैं जिनसे होकर गलियारे में जाया जा सकता है दूसरे बच्चे हॉलर को सूंकर पहचान की कोशिश करते हैं शीघ्र सब उसे अपने समूह में स्वीकार कर लेते हैं हॉलर एक लैंप के नीचे सो रहा है जब एक अन्य बच्चा चिल्लाने लगता है हॉलर चौक उठ जाता है दरवाजे पर दो स्वयं लिंडी और केविन खड़े है देखने से बचने के लिए उन्होंने पीले रंग के रेन पहन रखे है लिंडी ने तौलिया पकड़ रखा है और केविन के पास खाना है शीघ्र ही सब बच्चे खाने के लिए चिल्लाने लगते हैं वो अभी इतने छोटे हैं कि मछली नहीं खा सकते और साधारण दूध उतना पौष्टिक नहीं है जितना उन्हें बड़े होने के लिए चाहिए इसके अतिरिक्त गाय के दूध में चीनी होती है जिसे सील नहीं बचा पाते गलत आहार सील के बच्चे को रोगी बना सकता है इसलिए इन बच्चों को खास प्रकार का आहार दिया जाता है कई वर्ष पहले कई प्रयास करने के बाद एक्वेरियन के कर्मचारियों ने एक ऐसा दूध बनाया जो सील के दूध जैसा ही होता है सील के दूध समान पौष्टिक दूध का निर्माण करना एक जटिल प्रक्रिया है, प्रक्रिया है और इस कृत्रिम दूध को बनाने में दो दिन लग जाते हैं यह एक ऐसा मिश्रण है जिसमें क्रीम पनीर का चुरमा कई प्रकार के तेल वगैरह मिले होते हैं इसकी गंध खट्टी क्रीम समान होती है हाउलर के सबसे हाउलर को सबसे पहले आहार दिया जाता है लिंडी उसे उठाकर नर्म तोलियों में अच्छे से लपेट लेती है सिर्फ उसका सिर ही बाहर है आ रू, रू वह चिल्लाता है लिंडी ध्यान से उसका मुँह खोलती है और एक नरम लचीली ट्यूब उसके मुंह में अंदर डाल देती है वह ट्यूब गले के अंदर पहुंच जाती है तो केविन कीप नुमा सिरे में कृत्रिम दूध डालता है हाउलर आंखें बंद कर लेता है और अपने भोजन का आनंद देता है हर बच्चे को हर दिन एक क्वार्ट से थोड़ा अधिक दूध चार भागों में पिलाया जाता है सील के कुछ बच्चे मानव बच्चों समान बोतल से दूध पीते हैं लेकिन हाउलर की तरह कई बच्चों को प्यू द्वारा खाना दिया जाता है क्योंकि उन्हें इस बात की समझ नहीं होती की बोतल में उनका आहार है इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे इतने बीमार और कमजोर होते हैं कि बोतल का दूध पीना उन्हें सिखाया नहीं जा सकता महत्वपूर्ण यह होता है कि उन्हें तुरंत आहार मिले हाउलर जब दूध पी लेता है तो लिंडी उसे तौलिए से निकाल नीचे रख देता वो पर उसका वजन पच्चीस पाउंड होना चाहिए था जो हारे दी गई उनसे उसका वजन तेरह पाउंड बढ़ गया है हाउलर तीन माह से एकवेरियम में है और अब उसके जीवन में कुछ नया घटने वाला है एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद पशुओं की देखभाल करने वाली तकनीशियन बेलिंडा हाउलर के कमरे में आई वो हाउलर को उठाकर एक दूसरे कमरे में ले गए जहाँ पर सील के वो बच्चे हैं जो हाउलर जितने ही बड़े हैं इस कमरे में एक गहरा ताल और एक कम गहरा टैंक है दोपहर बाद एक स्वयं सेवक रोबिन हॉलर को उठाकर टैंक के ठंडे पानी में डाल देता है उसकी मूछों में झंझनाहट होती है उस टैंक में कुछ है जो पानी में तैर रहा है वह दाएँ देखता है फिर दाएँ देखता है और उसे एक छोटी मछली दिखाई देती है हॉलर उसका पीछा करता है मछली छोटी और फुर्तीली है वो बच निकलती है हॉलर रुक जाता है वो बाएँ देखता है और फिर दाएँ देखता है वो वहाँ है वो फिर से मछली का पीछा करने लगता है अब हाउलर अपनी माँ के साथ होता तो वह उसे मछली पकड़ना सिखा रही होती अब लोगों को उसे मछली का शिकार करना सिखाना होगा अगले कई सप्ताह तक हाउलर कई घंटे उतने टैंक में बिताता है और छोटी मछलियों का पीछा करता है अपने मूछदार थूथन से मछली को टैंक की दीवार के साथ दबा देता है और फिर उस मछली को निकल भागने देता है और फिर से उसका पीछा करने लगता है अंततः उसे समझ आता है कि मछली सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है वह उसका आहार है अब हाउलर को कृत्रिम दूध नहीं पिलाया जाता अब वो गहरे ताल में डुबकी लगाकर उन जमी हुई मछलियों को पकड़ता है जिन्हें कर्मचारी नन्नी सीलों के लिए सीलों के लिए ताल में फेंकते हैं शीघ्र ही वो अपने घर जाएगा सितंबर के वर्षा के दिनों में एक सुबह छह बजे ग्रेग उस कमरे में है जहाँ हावलर और तीन अन्य छोटे सील सो रहे हैं वो हावलर को देखता है जो पिछले पांच महीनों से एकवेरियम में है अब उसका वजन चालीस पाउंड है एक युवा हार्बर सील के बराबर उसने मछली का शिकार करना सीख लिया है ग्रेग जानता है कि हाउलर अब अपनी देखभाल स्वयं कर सकता है और वह सागर में अकेले रह पाएगा हाउलर ने अपना सिर उठाया आंखें झपकाई और अंगड़ाई अंगड़ाई ली। उसके लिए तो आज का दिन अन्य दिनों की तरह ही था अब तक कोनी जिम और बेलिडा सब बरसातियाँ और रबर बूट पहने गलियारे में हैं और दो पिंजरों को तैयार कर रहे हैं एक लकड़ी का बना है और उस पर नीला रंग किया हुआ है दूसरा प्लास्टिक का है और उसका दरवाजा जालीदार है यह वैसा ही है जिससे जिसमें हाउलर को लाया गया था बस उससे बड़ा है नीला लकड़ी का पिंजरा कमरे में लाया जाता है इसकी गंध अनोखी है और सील थोड़ा आसमंजस में है दो सील पानी में डुबकी लगा देती है और दूर से सब कुछ देखती है जिम तरड़ताल और एक मादा सील के बीच में खड़ा है ग्रेग कोनी बेरिंडा और वह उस सील को पिंजरे में आने के लिए संकेत करते हैं वह भीतर आ जाती है और दरवाजा बंद कर दिया जाता है बेरिंडा और ग्रेग उसे ट्रक में ले जाते हैं अब हॉलर की बारी है वह भयभीत नहीं है उसे इन लोगों पर विश्वास है और जानता है कि वो उसे कभी चोट नहीं पहुँचाएंगे उसे प्रोत्साहित करने के लिए पिंजरे में एक मछली फेंक दी जाती है हॉलर पिंजरे के अंदर चला जाता है एक्वेरियम के लोग ट्रक द्वारा दोनों सीलों को सागर में छोड़ने के लिए 100 मील दूर टैप कॉर्ड ले जाएंगे ग्रेक सावधानी के साथ ट्रक चला रहा है क्योंकि वर्षा के कारण सड़कों पर फिशलन है हाउलर शांत है अपने पिंजरे के अंदर वह ट्रक में बैठे लोगों की धीमी आवाजें और टायरों के चलने की आवाज़ सुन पा रहा है जिस जगह इन्हें छोड़ना है वो जगह खाली है वहां ठंड है और बूंदाबांदी हो रही है ठंड के चलते इक्वेरियम के लोगों ने अपने कंधे झुका रखे हैं वो हवलर के पिंजरे को उठा लेते हैं उससे पहले उससे पहले समुद्र में छोड़ा जाएगा चारों लोग पिंजरे को पकड़कर सावधानी के साथ रेत पर चलने लगते हैं पिंजरे के जालीदार दरवाजे से हाउलर बाहर देखता है उसकी नाक ऐसी गंध महसूस करती है जो उसने महीनों से महसूस न की थी अचानक जालीदार दरवाजा खुल जाता है अब उसके और सागर के बीच में कुछ भी नहीं है हाउलर पहले तो हिचकिचाता है लेकिन सागर का आकर्षण बहुत प्रभावशाली है वो रेंगता हुआ बाहर आ जाता है वर्षा और ठंड से उसे कोई परेशानी नहीं होती और पानी में चला जाता है लहरों में तेजी से आगे जाते समय उसका सिर पानी से बाहर आता है अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से वो पीछे सागर तट पर खड़े लोगों को देखता है और फिर डुबकी लगाता है और अदृश्य हो जाता है ग्रेट कोनी जिम और बेलिडा उसे देखते रहते है अचानक कोनी को गहरे नीले पानी में धुंधला सा कुछ दिखाई देता है वह वहां पर है वह चिल्लाई हवलो खुले सागर में है वह अपने घर लौट रहा है